शिव पुराण रुद्र संहिता नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वरावतार का वर्णन करूंगा जिन्होंने धर्म के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था उपमन्यु व्या मुनि के पुत्र थे उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनिकुमार के रूप में प्रकट हुए थे वे सहसवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देवश दरिद्र थे एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला इसलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिर पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कर कृत्रिम दूध तैयार किया फिर बेटे को पुचकार वह उसे पीने को दिया मां के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले यह तो दूध नहीं है इतना कहकर वे फिर रोने लगे बेटे का रोना धोना सुनकर मां को बड़ा दुख हुआ अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोछ उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा बेटा हम लोग सदा वन में निवास करते हैं हमें यहां दूध कहाँ से मिल सकता है भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता बस पूर्वजन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है वर्तमान जन्म में वही मिलता है माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे उन्होंने आठ ईटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती से शिव का आह्वान किया तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे इस तरह दीर्घकाल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की उन्हें बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित प्रिफुरंस संतप्त हो उठा तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे उस समय शिव ने देवराज इंद्र का पार्वती ने शची का नंदीश्वर ऋषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्युओं को वर मांगने के लिए कहा उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना स्वीकार न किया वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कहा वस्त्र मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा मैं तुम्हारे लिए दूध दही और मधु के शास्त्रों समुद्र देता हूँ भक्ष भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे मैं तुम्हें अमृत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए पाशुपत व्रत पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा यह तुम्हारा बेटा है पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडी भूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य नित्य संतोष अक्षय ब्रह्म विद्या तथा तो उत्तम समृद्धि प्रदान की उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए उपमन्यु वर पाकर पूर्वक घर आए उन्होंने माता से सब बातें बताई सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ उपमन्यु सबके पूजने और अधिक सुखी हो गए तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वरा अवतार का वर्णन किया है यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है सुरेश्वरावतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है जो इसे भक्त पूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है